to oh. को व्यवस्थित करने के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए धीरे धीरे उठाइए और ऊपर दोनों हाथों को मिला लीजिए ऊपर की ओर खींच लीजिए जितना अधिक आप खींच सकते हैं संपूर्ण शरीर को ऊपर की ओर ताद दीजिए इस स्थिति में एक बार कमर की स्थिति अनुभव करेंगे पीठ गर्दन किस स्थिति में है एक बार अनुभव करेंगे कमर को पीठ को गर्दन को ऐसे ही रखते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे से शरीर यथावत रहेगा धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए अपने घुटनों के ऊपर रख सकते हैं अथवा गोदी में रख सकते हैं लम्बा गहरा श्वास धीरे धीरे भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे अपने शरीर का संपूर्ण भार नितंबों के ऊपर रहे आगे नहीं झुकेंगे आगे झुकने से घुटनों में जंगाओं में पिंडियों में दर्द हो जाता है जितना आप सीधा बैठेंगे शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहेगा तो लंबे काल तक आप एक ही आसन पर बैठ सकते हैं पूरे शरीर का भाग केवल नितंबों के ऊपर रहे शेष भाग में हल्कापन अनुभव कीजिए लंबा गहरा श्वास भरते रहिए धीरे धीरे भरेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे अब प्रयत्न शिथिल का अभ्यास करेंगे पैरों के अग्रभाग उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए दोनों पादों को ढीला छोड़ दीजिए मनीमन शिथिल कर दीजिए टखनों को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए पिंडलियों को ढीला छोड़ दें दोनों घुटनों को जंघाओं को ढीला छोड़ दें मन ही मन शिथिल कर दें ऐसा अनुभव करें दोनों पैर अपने आप स्थित है उनके लिए मुझे कोई बल लगाना नहीं पड़ता है स्वत स्थित है कमर का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए पेट का भाग पीठ का भाग छाती का भाग नीला छोड़ दीजिए हल्कापन अनुभव करिए शिथिलता अनुभव करिए शरीर को सीधा रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उतना ही प्रयत्न रहेगा शेष अनावश्यक प्रयत्न ढीला छोड़ देंगे शिथिल कर देंगे दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें दोनों हाथ हथैलिया शिथिल कर दीजिए को उठाने में बल लगाना पड़ता है और बल हटा दें हाथ अपने आप नीचे गिर जाता है लटक जाता है ऐसा ही अनुभव करिए कि दोनों हाथों से मैंने बल हटा दिया ये अपने आप स्थित है गर्दन का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए चेहरे में प्रसन्नता का भाव प्राय करके गालों के मांसपेशियां खींची हुई रहती है सहजता का अनुभव अत्यंत सरल भाग आंखे में कोमलता से ही बंद रहेगी सिर का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए संपूर्ण शरीर में एक सहज स्थिति सरल स्थिति का अनुभव करें। ऐसा अनुभव हो यह शरीर अपने आप स्थित है इसके लिए मुझे बल लगाना नहीं पड़ रहा है संघ की स्थिरता सुखद स्थिति के बाद अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में चिंतन करेंगे हे परमात्मा आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है शेष कार्य तो प्रो साधन है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य कार्य सहायक हैं। हे ईश्वर इस संसार में कितने भी मनुष्य हैं? कोई धनवान है कोई बलवान है कोई रूपवान है कोई अन्य ऐश्वर्य से युक्त है परंतु हे पिता कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से तृप्त नहीं है कोई भी मनुष्य संपूर्ण रूप से इच्छाओं से रहित नहीं है इच्छाओं के द्वारा बाधित होता है परंतु प्रभु जो आपको जान लेता है वह कृतिकृत्य हो जाता है आनंद में तृप्त हो जाता है भगवान इस उपासना काल में मैं आपका ही चिंतन करूं, आपका ही ध्यान करूं, आपका ही मनन करूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए सामर्थ्य दीजिए मैं अन्य समस्त विचारों को रोकने में समर्थ हो जाऊं आसन के बाद हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज हम आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे शरीर को स्थिर रखते हुए सुखद अनुभव करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरिए और भरिए अधिक से अधिक भरिए पूरा भर दीजिए और भरने के बाद अंदर ही रोक दीजिए छोड़ना नहीं है अधिक से अधिक समय अंदर रोकने का प्रयास करें। जब और रोका नहीं जाए तो धीरे धीरे छोड़ेंगे यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार दूसरा प्राणायाम करेंगे श्वास को भरिए धीरे धीरे भरेंगे पूरा भरेंगे गहराई तक भरेंगे पूरा भरने के बाद अंदर ही रोक देंगे और जितना अधिक रोक सकते हैं रोक कर रखेंगे जब और रोका नहीं जाए धीरे धीरे छोड़ देंगे इस प्रकार तीसरा प्राणायाम करेंगे प्राणायाम से अशुद्धि का क्षय हो जाता है प्राणायाम एक ऐसा साधन है जहाँ हमारे शरीर में विद्यमान मल भी दूर होते हैं और चित्त की अशुद्धियां भी दूर होते हैं प्राणायाम अवश्य करना चाहिए हर साधक साधिकाओं को नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम करने से मन को रोकने की योग्यता प्राप्त होती है अब रोकेंगे देखिए प्राणायाम के कारण शरीर में कोई तनाव खिंचाव दबाव तो नहीं है। यदि है तो हटा दीजिए सरल भाव में सहज भाव में परमात्मा के सम्मुख उपस्थित कीजिए प्राणायाम के बाद हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोक देना और मन के अनुकूल बनाते हुए प्रभु का ध्यान करना प्रत्याहार है पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं स्रोत्रिय चा चक्षु रसना और घ्राण इंद्रिय इन पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं: शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच विषयों से पांच इंद्रियों को रोक लेना अभ्यास कीजिए बाहर के कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण नहीं करेंगे निर्मचार की स्थिति बनाइए सिंह व्यास जी कहते हैं चित्त को रोक देने से मन को रोक देने से इंद्रियां स्वतः रुक जाती है जैसे रानी मधुमक्खी के बैठने पर अन्य मक्खियां बैठती है और रानी मधुमक्खी उड़ जाने पर अन्य मक्खियां भी उड़ जाती है ऐसे ही मन को रोकने से इंद्रियां रुक जाती है और मन को खुला छोड़ने से इंद्रियां चंचल हो जाती है विषयों के साथ संबंध होती हैं इस समय हम किसी रस का ग्रहण नहीं करते हैं किसी विशेष गंध का ग्रहण नहीं करते हैं नेत्र हमारे बंद है बाहर के दृश्यों को नहीं देख रहे हैं ऐसे ही शरीर से सामान्य अपने वस्त्रों का ही स्पर्श है अन्य कोई स्पर्श नहीं है शेष हमारा स्रोत्र इन्द्रिय है कान है बाहर के विषय कोई भी ध्वनि सुनाई दे उसके ऊपर आपको विचार नहीं करना है कहां से आई ये ध्वनि क्यों आई नहीं आनी चाहिए थी कुछ नहीं सोचना है शब्द सुनाई दे तुरंत उसको रोक देना है जो निर्विचार की स्थिति नहीं बना पाते वो मन में ओम का जप करेंगे तो सरल हो जाता है मन को रोकने का अभ्यास इंद्रिया रुक जाए तो प्रत्याहार की सिद्धि होती है प्रत्याहार का अभ्यास करने से साधक जितेंद्रिय हो जाता है इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है संयमी बन जाता है आगे योग का मार्ग उसके लिए सरल हो जाता है प्रत्याहार के बाद हम धारणा का अभ्यास करेंगे मन को शरीर में किसी एक स्थान पर स्थिर कीजिए नाभी हो हृदय हो कंठ हो नासिका का अग्रभाग हो भ्रुकुटी हो या मुर्धा अर्थात सिर में हो एक केंद्र बिंदु बनाइए और उसी बिंदु पर मन को स्थिर कीजिए प्रत्येक दिन एक ही स्थान पर अभ्यास करिए जहाँ आपको अच्छा लगता है अनुकूल लगता है वहां पर मन को टिकाइये शांत एकाग्र होकर धारणा का अभ्यास करेंगे तो उस केंद्र बिंदु पर कुछ सूक्ष्म अनुभूतियाँ होगी उन अनुभूतियों को जानने के लिए प्रयास कीजिए चारणाए मन में अनुभूति को जानने के लिए अभ्यास करेंगे प्रयत्न करेंगे तो अन्य विचार रुक जाएंगे प्रयत्न कीजिए धारणा केंद्र पर कैसी अनुभूति हो रही है धारणा के बाद हम ध्यान के लिए मानसिक सज्जा करेंगे मैं एक आत्मा हूं चेतन स्वरूप हूं इस शरीर से पृथक हूं ऐसा अनुभव करिए शरीर से अलग आप में इंद्रियों से भी अपने आप को अलग समझिए ये जो पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिय है ये मेरे साधन है मैं इनका प्रयोग करने वाला हूँ मैं इनसे अलग हूं ऐसा आत्मअस्तित्व का अनुभव कीजिए चलाता हूं मेरी इच्छा से हाथ पैर काम करते हैं वाणी चलती है आ, देखने में समर्थ है मेरी इच्छा से ही शब्द गंध रस ग्रहण होते हैं मैं इनसे अलग हूँ मन से भी अपने आप को अलग अनुभव कीजिए मेरे मन में स्वतः विचार नहीं आते हैं मैं जिस विषय में विचार करना चाहता हूँ उसी विषय में विचार करता हूँ रोकता हूँ चलाता हूँ मन अलग है मैं अलग हूँ से भी अपने आप को पृथक समझिए बुद्धि के द्वारा मैं निर्णय करता हूं बुद्धि अलग है मैं अलग हूं मेरी बुद्धि को मैं जानता हूं आत्मस्तित्व शरीर इन्द्रिया मन बुद्धि सबसे पृथक एक चेतन सत्तावान पदार्थ हैं। इन सबका संचालक इस समय इन सब साधनों को रोककर परमात्मा के ध्यान में लगाऊंगा परमेश्वर आप सर्व व्यापक है कण कण में विद्यमान है मेरे आगे पीछे दाए बाय अंदर बाहर सर्वत्र आप विद्यमान है आपके अंदर मैं डुबा हुआ यह समग्र जगत सम्पूर्ण संसार आपके अंदर डूबा हुआ है कण कण में आप विद्यमान है प्रभु ऐसे ही अनुभव करिए एक सर्वव्यापक चेतन सत्ता में हम सब डूबे हुए हैं परमात्मा आप हमें प्रत्यक्ष जान रहे हैं इस समय आप हमें देख रहे हैं हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं हमारे विचारों को आप जान रहे हैं जैसे साक्षात कोई मनुष्य माता पिता या गुरु हमारे सम्मुख होते हैं वो हमें देखते हैं जानते हैं ऐसे ही प्रभु आप हमें जान रहे हैं ऐसी अनुभूति बनाइए, और यह सत्य है वास्तविक है यथार्थ है आज हम गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभु आपके स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे ओम को लंबा उच्चारण करेंगे उसके बाद गायत्री मंत्र के एक एक शब्द को लंबा उच्चारण करेंगे आगे पीछे नहीं करेंगे जो मंद गति में बोलना है मंद गति में बोलने से अनुभूति करने में सरलता होती है अन्यथा नए साधक केवल उच्चारण करने में ही लग जाते हैं प्रभु की अनुभूति नहीं हो पाती है बहुत ही मंद गति में एक एक शब्द एक एक अक्षर का हम पाठ करेंगे जो कर सकते हैं वो साथ में करेंगे नहीं तो मन में प्रभु की अनुभूति करेंगे जब मैं प्रारंभ करता हूँ उसी समय आपको बोलना है मैं बंद कर देता हूँ तो आप भी बंद कर देंगे समूह में एक समान होता है व्यक्तिगत हम करें अपने कमरे में तो वहां हम अपनी अनुकूलता से कर सकते हैं तो मन में प्रभु की अनुभूति बनाए रखेंगे प्रभु हमारी स्तुति को प्रार्थना को सुन रहे हैं और प्रभु की उपासना प्रभु हमारे अत्यंत समय पर प्रभु की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है भाव बनाइए और उच्चारण करेंगे ओ, -ओ, -ओ, -ओ, -ओ। साधिकाए इस मंत्र का अर्थ जानते हैं वैसे ही अनुभूति बनाएंगे जो नहीं जानते हैं गंभीरता से एकाग्रता से सुनेंगे तो आपको भी स्मरण हो जाएगा और जिस जिस शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय परमात्मा की अनुभूति उसी स्वरूप में करना है जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं एक सत्तात्मक माता पिता के समान रक्षक प्रभु का अनुभव करेंगे ओम कहते ही एक अस्तित्व का जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, ऐसा अनुभव करेंगे भू प्राण स्वरूप है जैसे हमारा यह श्वास प्रश्वास प्राण है इसको रोक दें तो हम जी नहीं सकते हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन का प्राण है प्राण का भी प्राण है प्राण से भी अधिक प्रिय समझेंगे भुवह सब दुखों का नाश करने वाला भुवह कहते ही दुख को हटाने वाला अनुभव करेंगे स्व परमात्मा सदा सर्वदा आनंद में रहता है और अपने उपासकों को आनंद देने वाला है स्व कहते ही आनंद की अनुभूति तत्काल होता है वह सवितु सब जगत को बनाने वाला सविता वरेण्यम अत्यंत श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं ऐसा अनुभव करेंगे उसी को ग्रहण करना है उसी का ध्यान करना है ऐसे वरणीय परमात्मा भरगह सब क्लेशों को भस्म करने आया हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं परमात्मा को धारण करने से बुराइया नष्ट हो जाती है ऐसा अनुभव करेंगे भर्ग स्वरूप भर्गस्वरूप तेजस्वरूप क्लेश विनाशक देवस्य दिव्य स्वरूप है वही कामना के योग्य है वही हमें सर्वत्र विजय कराते हैं वो देव स्वरूप है धीम ही कहते हैं धारण करिए प्रभु की सत्ता को अपनी आत्मा में अपने अंतःकरण में साक्षात विद्यमान अनुभव करेंगे यह धीम है यह उपासना है धियो यो न जिस जगदीश्वर को हमने धारण किया है यह वह जगदीश्वर न हमारी धीय बुद्धियों को प्रचोदया उत्तम गुणकर्म स्वभाव में प्रेरित करें अच्छे मार्ग पर हमको चलाएं हमें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए यह प्रार्थना है स्तुति भी है प्रार्थना में है उपासना में है जिनको शब्दों का अर्थ पता नहीं है वो भाव बनाएंगे परमात्मा की हम स्तुति कर रहे हैं गुणगान कर रहे हैं प्रार्थना उनसे सब बुद्धि की याचना कर रहे हैं और उपासना प्रभु प्रत्यक्ष यहाँ विद्यमान है मेरे अंदर है ऐसा अनुभव करिए श्वास भर लीजिए पुनः हम जप करेंगे ओ उच्चारण करते समय कितना समय आप प्रभु का अनुभव कर पाए अनुभूति मुख्य है उच्चारण गौण है अनुभूति को और गहराई में ले लीजिए और ये सत्य है एक चेतन सत्ता हमारे अंदर विद्यमान है हमारे साथ विद्यमान है उसी का हम ध्यान करें, प्रभु प्रत्यक्ष जान रहे हैं अनुभूति छोड़ती है तो उच्चारण बंद करके अनुभूति करिए और अनुभूति के साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं तो उच्चारण कीजिए ओ अनुभूति को और गहराई में ले लीजिए पूरी एकाग्रता के साथ प्रभु मेरे अंदर विद्यमान है मुझ आत्मा के साथ विद्यमान है ऐसा अनुभव करते हुए उच्चारण तो करेंगे ओ इसी स्वर में इसी लय में इसी गति में जप करना है और साथ में अनुभूति करना है अनुभूति को एक क्षण के लिए भी बंद नहीं करेंगे साक्षात परमात्मा की अनुभूति और ये सत्य है यथार्थ है वास्तविक है चेतन स्वरूप प्रभु हमारे साथ विद्यमान है प्रारंभ कीजिए अनुभूति के साथ साथ मानसिक जप की अनुभूति ही प्रभु की उपासना है अनुभूति ही ध्यान है यदि अनुभव नहीं कर पा रहे हैं उस भाव को और गहराई में ले चलिए एक चेतन सत्ता जो प्राण स्वरूप है दुख विनाशक सुख स्वरूप सब जगत की उत्पत्ति करने वाला श्रेष्ठ सब क्लेशों का भस्म करता दिव्य स्वरूप वह मेरे साथ विद्यमान है मैं उनके स्वरूप को धारण करता हूं हे प्रभु आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए भाव बनाइए अनुभूति गहराई में करें और मानसिक जप करें मन में अन्य विचार न आए प्रमुख की अनुभूति और मानसिक जब करेंगे तो विचारों को रोकने में सफल हो सकते हैं खाली बैठने से अन्य विचार आते हैं जब करेंगे और अनुभूति करेंगे तो अन्य विचार उत्पन्न नहीं होंगे आप धीरे से रुकेंगे आंतरिक स्थिति को बनाए रखिये एक बार आज की उपासना का अवलोकन करेंगे आसन की स्थिति कैसी रही कितने काल तक मैं स्थिर होकर बैठ पाया सुखद स्थिति रही या कष्ट का अनुभव हुआ प्राणायाम में मन को रोकने में प्राण के माध्यम से समर्थ हो पाया नहीं हो पाया प्रत्याहार की स्थिति में बाहर के ध्वनियों को रोकने में उनको उपेक्षा करने में समर्थ हुआ नहीं हुआ धारणा लगाने में एक ही स्थान पर मन को स्थिर करने में समर्थ हो पाया या नहीं हुआ कितने काल तक एक ही स्थान पर मन को टिकाया और कितने काल मन को धारणा प्रदेश से हटाकर अन्यत्र ले गया ध्यान करेंगे के अवस्था में परमात्मा की अनुभूति किस स्तर पर हुई स्थूल स्तर पर मध्यम स्तर पर गहराई में अनुभव कर पाया या नहीं कर पाया जैसे अन्य मनुष्यों की अनुभूति होती है जैसे वायु की अनुभूति होती है ऐसे परमात्मा का अनुभव कर पाया नहीं कर पाया निरीक्षण करिए ध्यान के समय अन्य विचार उत्पन्न किया या नहीं किया किया तो कितने बार किया और उनको रोकने के लिए प्रयास किया या नहीं किया अपना अपना आकलन करेंगे धन्यवाद करेंगे हे परमात्मा आपकी कृपा से आज की उपासना में मुझे जो भी सफलता मिली है इसका श्रेय प्रभाव आपको ही जाता है हे ईश्वर हे पिता हे दयानु आगे भी आप हम पर ऐसी कृपा करिए दिन प्रतिदिन हम आपकी उपासना में उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करें और अंत में आपके परम पद को लाभ करने में समर्थ हो जाए यही हमारी अभिलाषा है यही हमारी कामना है समर्पण की दो पंक्तियां बोलेंगे प्रभु तुम पावन पथ पर भावना के साथ बोलेंगे प्रभु के प्रति ऐसी ही भावना बनाए और ऐसे ही बोलेंगे प्रभो तुम पावन पथ पर जीवन आरपण है सा चले हमरुके रक्षण में